परम पूज्य श्री सोनक जी सुधगोस्वामी जिसे भक्तों कहते हैं भगवान आप हमें ये बताइए कि श्रीमद् भागवत सुनने की जो विधि सात दिन की है यह कहाँ से आरंभ हुई सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि सात दिन की कथा सुनने की परंपरा आरंभ हुई देव नारद और कुमार गणों के द्वारा ये सुनकर सोनक ऋषि चौक गए ऋषि कहते हैं कि दो घड़ी से अधिक कहीं टिकने वाले नहीं देवऋषि नारद जी सात दिन तक कथा सुनने के लिए कैसे बैठ गए तो श्री सुदगोस्वामी जी अब बड़ा सुंदर चरित्र कहते हैं विशालापुरी का विशालापुरी कहते हैं भक्तों बद्रीनाथ धाम को एक समय सत्संग की इच्छा से सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी बद्रीनाथ आए तो उन्होंने क्या देखा कि देव ऋषि नारद जी उदासमन बैठे हैं ऋषिवर देव ऋषि नारद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी आप इतने उदास मन क्यों हो इतने चिंतित क्यों दिखलाई दे रहे हो अरे आप तो हमें इस प्रकार से चिंतित दिखलाई दे रहे हो जिसका धन दौलत घर पुत्र पत्नी सब कुछ बर्बाद हो गया सब कुछ लूट गया हो वो ही इतनी चिंता में बैठता है आप इतने चिंतित क्यों हो आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो भगवान के परम भक्त हो और आप तो सदैव भगवान का भजन करते रहते हैं आप तो संत हो लोग अपनी चिंताएं संतों के पास लेकर आते हैं महाराज हमें चिंता से मुक्त कर दीजिए और अगर संत ही चिंता मगन दिखलाई देंगे तो हे देव ऋषि नारद जी लोग कहाँ जाएंगे आपकी चिंता का कारण क्या है आप हमसे कहिए। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि के भगवान आपने ठीक कहा मैंने स्वर्ग आदि लोकों से उत्तम इस मृत्यु लोक को चुना और हम भी यहां तीर्थधाम संतों का संग करने के लिए आए तो सबसे पहले तो हम गए तीर्थधामों पर पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्री रंग सेतु बंदन मैं पुष्कर तीर्थ पर गया मैं प्रयाग गया मैं काशीधाम गया मैं गोदावरी गया मैं हरि क्षेत्र गया कुरुक्षेत्र जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ वहां गया श्रीरंगनाथ गया सेतु बंधन अरे जहाँ प्रभु रामचंद्र जी के नाम का पुल बना था इन सब तीर्थ धामों पर मैंने क्या देखा कि अधर्मी लोग बैठे हैं ठग रहे हैं लूट रहे हैं तीर्थ धाम का जो दिव्य भाव दिव्य शक्ति महाराज वो नाश हो गई जब हमें तीर्थ धामों पर आनंद नहीं आया तो हमने विचार किया चलो संतों का दर्शन करते हैं संतों का संग करते हैं कुमार गणों में जब संतों का संग करने के लिए निकला तो मैंने एक सुंदर बड़ा सा भवन देखा महल देखा हमने पूछा किसका ये महल है तो हमें वहां बताया गया कि ये त्यागी बाबा का महल है हम हैरान रह गए त्यागी बाबा जिस महात्मा ने अपने जीवन में त्याग कर रखा है मकान दुकान आदि सबका वे महात्मा इतना बड़ा बंगला बनाकर बैठे हैं भक्तों आपको पता है कि पहले क्या होता था पहले जिस महात्मा के पास मकान दुकान आदि नहीं होती थी लोग उनके पास जाते थे कि ये हमारी चिंता दूर करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है भक्तो अब आपको पता है लोग किन महापुरुषों के पास जाते हैं जिनकी मकान हो जिनकी दुकान हो जिनके पास गाड़ी हो जिनको बड़े बड़े लोग जानते हो और जो बहुत बड़े मंदिर से ताल्लुक रखता हो लोग ऐसे महात्माओं के पास जाते हैं ये हमारी चिंता को दूर करेंगे ये उलट हो गया जो शख्स खुद बंधा है वो किसी को मुक्त कैसे कर सकता है तो यहां पर भक्तों देवऋषि नारद जी यही देख रहे हैं कि जिस महात्मा ने सबको त्याग कर दिया तो त्यागी बाबा को बंगले की क्या आवश्यकता ऋषि नारद जी कुमार गणों को कहते हैं कि भगवान हम आगे बढ़े चलो किसी और संत का संग करते हैं आगे बढ़े तो हमने क्या देखा और क्या सुना कि एक आश्रम में शोर की आवाज हमने पूछा इस आश्रम से शोर की आवाज क्यों आ रही है किसका यह आश्रम है लोगों ने कहा कि महाराज ये मोनी बाबा का आश्रम है हरे राम मोनी बाबा जिन्होंने मोन व्रत ले रखा है खामोशिका व्रत ले रखा है उनके आश्रम में शोर की आवाज अब हमने विचार किया चलो आगे चलते हैं किसी और संत का संत कर आगे गए तो भक्तों देव ऋषि नाराद जी क्या देखते हैं कि एक आश्रम के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे तो आपको पता है भक्तों वो किसका आश्रम था वो बाल ब्रह्मचारी महाराज जी का आश्रम था ये देखकर देव ऋषि नारद जी चौंक गए और यहां पर देव ऋषि नारद जी कुमार गणों को कहते हैं कि भगवान हमने देखा कि ब्रह्मचारी महाराज जी विवाह कर कर बैठे हैं और बारह तेरे तेरा बच्चों को पैदा कर दिया महाराज अब हम तो चकरा गए हमने विचार किया चलो अब गरस्थियों का संग करते हैं तो गृस्तियों का संग करने के लिए निकले भगवान तो गृहस्थियों के संग में हमने क्या देखा कि हर घर में महाभारत हो रही है और किससे मात पिता में पति और पत्नी में बहन भाइयों में रिश्तेदारों में मात पिता की बात को कोई नहीं मानते क्योंकि चलावा चलता है पत्नी का और साले बने हैं सलाहकार जे कार्य कुछ करना हो परामर्श लेना हो तो किसे बुलाया जा रहा है ससुराल से साले साहब को हा महाराज कोई धार्मिक साला हो तो बढ़िया रहेगा लेकिन वो भी अधर्मी अरे जलती हुई आग में और तेल छड़क कर चले जावे साले साहब पत्नी का चलावा चलने से मात पिता की खटिया या तो खेत में या तो तीर्थ धाम पर और रिश्ते की जगह तो सौदे होते हैं जिसे देखो वो कहता है कि मेरी कन्या बड़ी हो गई जाओ किसी सेठ का घर ढूंढ कर लाओ और मेरी कन्या का वहां पर विवाह करवा दो ताकि मेरी कन्या सुखी रहे और पिता अपने पुत्र का विवाह भी पैसे वालों के यहां करते हैं अरे खुद खुद के घर में खाने का हो ना हो लेकिन रिश्ता तो बड़ी जगह होना चाहिए ताकि हमारा भी नाम हो जाए इसलिए रिश्ते की जगह तो सौदे होते हैं भगवान जब गृहस्थियों में भी मैंने अधर्म देखा और हमने विचार किया कि हम तो आए थे सत्संग की इच्छा से अरे यहां तो खट मची हुई है अब क्या करें अब अपने मन को शांति दिलाने के लिए हम श्रीधाम वृंदावन गए हैं जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की वृंदावन में हमने क्या देखा कि यमुना जी के किनारे एक सुंदर युवती रो रही है और दो बूढ़े पुरुष उसकी गोद में बेहोश पड़े हैं और कुछ स्त्रियां उसे आश्वासन दे रही हैं समझा रही है बहना रो चामर से हवा कर रही है मोरपंख से हवा कर अब भगवान जब हमने उस सुंदर युवती को देखा तो हमने विचार किया कि ना जाने इसे कौन सा शोक है जिसके कारण ये इतनी सुंदरी होकर रो रही है चलो चलते हैं इसके शोक को सुने तो जब हम उस युवती के निकट आने लगे तो हमने आधे मार्ग में विचार किया कि सब माताजी बैठी हैं और माता के बीच में यदि कोई खुशी की बात आ जाए तो मुस्कुराने लगती है और यदि कोई गम की बात आ जाए तो रोने लगती हैं हम जाएँ उनके बीच में कुछ ऐसी बात हो रही हो जिससे वे सब रो रही हो और हमें कहते बाबा जी हमारे बीच में तुम्हारा क्या काम डांटकर भगा दे इसलिए भगवान हम आधे मार्ग में तो गए लेकिन हम पुनः मुड़कर जाने लगे उस समय उस युवती ने हमें आवाज लगाई हे साधु रुक जाओ हे साधु रुक जाओ हे साधु रुक जाओ हे साधु कुछ क्षण रुक जाओ मेरे दुख को सुन लो धन्य से भाग्य से संतों का दर्शन मिलता है संतों का आशीर्वाद मिलता है और संतों की वाणी सुनने को भक्तों मिलती है उस युवती ने कहा साधु संघ साधु संघ सर्वत्र शास्त्र कहिए, लाभ मात्र साधु संघ सर्वत्र सिद्धि हो ही। सब शास्त्रों का कहना है कि साधु का संग करो और साधु संग करने से भक्त होता क्या है थोड़ा सा भी साधु संग आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाता है इसलिए लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो सर्व सिद्धि हो जाती है यहां पर देव ऋषि नारद जी कहते हैं भक्तों कुमार गणों से भगवान जब उस युवती ने हमें बुलाया तो हम उसके निकट गए उस युवती ने हमें नमस्कार किया और हमने उसे नमस्कार किया <laughs> भक्तों नमस्कार का अर्थ क्या होता है हम कहते हैं हरे कृष्णा तो दूसरा भक्त हमें कहता है हरे कृष्णा इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होता है भक्तों कि मैं तुम्हारे भीतर बैठे भगवान कृष्ण को नमन करता हूं और दूसरा भक्त कहता है कि आपके भीतर बैठे कृष्ण को मैं नमन करता हूं इसलिए मैं तुम्हारे कृष्ण को नमन और वो कहते हैं मैं तुम्हारे कृष्ण को नमन इसलिए परमात्मा को नमन करना और परमात्मा सब जीवों के भीतर बैठे हैं इसलिए देव ऋषि नारद जी ने उस युवती को नमन किया उनके भीतर भगवान बेटे और उस युवती ने देव ऋषि नारद जी को नमन किया इनके भीतर भी भगवान बेटे हैं ऋषि नारद जी ने उस युवती से पूछा कि आप कौन हैं और ये दो बुढ़े पुरुष कौन हैं और ये स्त्रियां जो खड़ी है कौन है जो आपका मोर पंख चाम से हवा कर रही है और आपको आश्वासन समझा रही है उस युवती ने देवऋषि नारद जी से कहा हे hey, पूजन्य देवऋषि नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो बेटा है ज्ञान और वैराग्य और ये जो आप स्त्रियां देख रहे हो ये स्त्रियां नहीं ये है गंगा यमुना कोदावरी सरस्वती नर्मंदा सिंधु कावरी ये तीर्थ नदियां हैं स्त्री के रूप में आई है मेरे शोक को दूर करने के लिए मुझे समझाने के लिए हे पूजन्य देव ऋषि नारद जी दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ और कर्नाटक में मैं सैयानी हूँ महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला लेकिन गुजरात में जाते ही मैं हो गई बूढ़ी अब आप ही बताइए देव ऋषि नारद जी मैं जब बुढ़ी हो गई मुझे महानता नहीं मिली मैंने अपने पुत्रों सहित गुजरात का त्याग किया और मैं श्रीधाम वृंदावन में आ गई वृंदावन में पग रखते ही मैं तो सुंदर यवती हो गई लेकिन मेरे ये दो पुत्र ज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े हे देव ऋषि नारद जी कितनी लज्जा की बात है कितनी दुख की बात है कि मां जवान और बच्चे बूढ़े अरे वास्तव में मां को होना चाहिए बूढ़ी और बच्चों को जवान होना चाहिए यही मेरे शोक का कारण है देवऋषि नारद जी कहते हैं कि धन्य हो भक्ति मैया आपकी जय हो आप श्रीधाम वृंदावन में आई हो वृंदावन कृष्ण का धाम और कृष्ण आपसे करते हैं प्रेम अरे कृष्ण तो मैया आपसे इतने प्रेम करते हैं उन्होंने आपकी दासी आपकी नौकरानी मुक्ति को बना दिया है वृंदावन संयुक्तम तरुणी नवा धन्यम धन्य वृंदावनते न भगती नृत्य धन्य श्री राम वृंदावन जहां पर आप मैया तरुणी हो गए मैया आपके शोक का कारण है कलयुग कलियुग में आपकी और आपके पुत्रों की कोई महानता नहीं है आप तो वृंदावन में आने से जवान हो गई क्योंकि कृष्ण आपसे करते हैं प्रेम अरे मैया कृष्ण आपसे इतने प्रेम करते हैं वे पति से पतित घर में चले जाते हैं आपके पीछे किसी भी जाति के हो कृष्ण ये नहीं देखते ये शूद्र जाति का घर है ये कसाई का घर है ये फलाने का घर है कृष्ण केवल आपको देखते हैं और दौड़े दौड़े उनका कल्याण करने के लिए चले जाते हैं मैया इसलिए आप तो तरुणी हो गई है और आपके जो पुत्र हैं वो हो गए बुढ़े यह है कलियुग का दोष भक्ति मैया ने देव ऋषि नारद जी से कहा हे hey देव ऋषि नारद जी इतना दुष्ट ये कलियुग है तो परीक्षित महाराज जी ने इसे मार क्यों नहीं दिया देव ऋषि नारद जी कहते मैया परीक्षित जी तो कलियुग को मारने ही वाले थे धनुष पर बाण चला दिया कलयुग को मारने लगे कलयुग तीन वत्सल होकर परीक्षत महाराज जी के चरणों में गिर गए अपने चरणों में गिरे हुए कलयुग को देखकर परीक्षित महाराज जी ने कलियुग से पूछा कि तुम्हारे अंदर अच्छाई और बुराई क्या है कलियुग ने मुस्कुराकर बड़ा सुंदर उत्तर दिया कलयुग कहता है महाराज बुराइयां तो इतनी के एक पुल बना दो अब आपने देखा होगा कि आजकल जो पुल है यहां से पुल आरंभ होता है तो दूर दूर तक पुल जा रहे हैं समुद्र पर पुल बांध दिए बड़े बड़े तो कलयुग यहां पर कहता है परीक्षित महाराज जी से कि महाराज बुराई के तो पुल बांध दो इतनी बुराई लेकिन अच्छाई तो महाराज मुझ में एक ही है तो परीक्षित जी ने पूछा क्या अच्छाई है बताइए हमें तो कलियुग कहता है योगिना समाधिना तत्फलम लपते संयम कलोके के कीर्तना जो फल यज्ञ से प्राप्त होता था समाधि से वर्त नियम को पूर्ण करने से बड़ी बड़ी तपस्या करने से प्राप्त होता था कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन और जप करने से प्राप्त हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे देव ऋषि नारद जी भक्ति मैया से कहते हैं मैया कलयुग में जब ये उत्तम गुण देखा परीक्षण महाराज जी ने तो उस समय परीक्षण महाराज जी ने कलयुग को छोड़ दिया जब इस प्रकार से देव ऋषि नारद जी ने भक्ति से कहा तो भक्ति गदगद हो भक्तों जब हम चिंता मग्न होते हैं किसी महापुरुष का हमें संग मिल जाता है और शास्त्रों के द्वारा उनकी वाणी को सुनकर हमारा मन जब हल्का हो जाता है तो वे पुरुष हमारे पूजन्य हो जाते हैं हमारे गुरु कहलाते हैं भक्ति मैया शोक मगन थी आज देव ऋषि नारद जी के मुखार बिंदु से अमृत वही अमृत भरी वाणी को सुनकर गदगद हो गई भक्ति मैया देव नारद जी को कहती हैं, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चकल्ले ध्रुव पदमया तो यत कृपा तो द्रयोह सकल खुशल पात्र ब्रह्म पुत्री तो धन्यो देव ऋषि नारद जी आपकी जय हो आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो आपके वचनों पर विश्वास करकर कयादू नंदन प्रहलाद भक्ति के आचार्य बन गए हैं और आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त करकर आपके दिए देवे मंत्र को जप कर कर ध्रुप महाराज जी ने पांच साल की अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति कर ली दर्शन कर लिया इसलिए हे ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद मेरे पुत्रों पर भी दया कीजिए देव ऋषि नारद जी कहते हैं मैया आप श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले तो नहीं गए क्या भगवान कृष्ण ने कौरव की तुझ सभा में द्रौपदी की लाज नहीं रखी थी क्या भगवान कृष्ण अपने भक्त गजिंद्र की रक्षा करने के लिए हरी अवतार लेकर नहीं आए थे क्या भगवान कृष्ण अपने भक्त पेलाद की रक्षा करने के लिए खंबे से नहीं निकले थे इसलिए मैया आप कृष्ण का ध्यान करो देव ऋषि नारद जी कुमार गणों को कहते कि के भगवान भक्ति को इस प्रकार से समझाकर हमने वेदों के मंत्रों को पढ़ा और ज्ञान वैराग्य पर जब जल डाला तो वो नहीं जा इसके बाद हमने गीता पाठ अर्म किया गीता पाठ पढ़ने से और गीता पाठ के जल डालने से उनमें कुछ चेतना आती थी लेकिन बुढ़े और कमजोर होने के कारण वो लोग बेहोश हो जाते थे उस समय आकाशवाणी हुई कि नारद बिना सत्कर्म के नहीं जागेंगे और सत्कर्म करने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो देवऋषि नारद जी कुमार को कहते हैं कि भगवान आकाशवाणी भी अधूरी हुई क्योंकि आकाशवाणी ने वे सत्कर्म नहीं बताया और ना ही तो साधु पुरुष का नाम बताया अब फरज करो भक्तो हमें कोई पूर्वज का दोष लग जावे काल दोष लग जावे तो हम किसी संत महात्मा के पास जाएंगे वो हमें कहेंगे हाँ भैया भागवत को सुनो भागवत कथा कराओ कल पर, काल सर्वदोष दोष आदि आपके दूर हो जाए अभी कौन भागवत करते भाई फलाना भगत है वो भागवत करता है ये बात तो कुछ समझ में आई ये चिंता भागवत सुनने से दूर होगी और फलाना भक्त भागवत कथा को कहता है वो ही कथा करेगा लेकिन यहां पर आकाशवाणी ने ना तो सतकर्म बताया कि कौन सा कर्म करें भक्ति के शोक को दूर करने के लिए ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए और वे कौन सा साधु पुरुष है जो ये काम करेगा ये भी आकाशवाणी ने नहीं बताया तो देव ऋषि नारद जी कुमार गणों को कहते हैं कि भगवान चिंता में तो हम थे लेकिन अधूरी आकाशवाणी को सुनकर हम तो और चिंता मगन हो गए अब देव ऋषि नारद जी गांवों में जाते हैं आश्रमों में जाते हैं ऋषि मुनियों से पूछते हैं भक्ति का शोक और ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत हो तो किसी ऋषि ने देव ऋषि नारद जी को उत्तर नहीं दिया कोई कान में उंगली डालकर बैठ गया कोई नाक में उंगली डालकर बैठ गया कोई श्वास को रोककर बैठ गया किसी ने भी देव ऋषि नारद जी को उत्तर नहीं दिया देव ऋषि नारद जी भक्तों भक्ति के आचार्य है अगर कोई बहुत बड़ा दिल का सर्जन हो और जिनके द्वारा छोटे मोटे डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना सीखा हो वो इतना बड़ा सर्जन छोटे मोटे डॉक्टरों से पूछ ले कि दिल की रख कहा जा रही है तो छोटे मोटे डॉक्टरों के तो हाथ ही कांप जाए हमने इनसे सीखा और ये हमसे पूछ रहे हैं कि दिल की रख कहा जाती है अरे हमारी कहीं परीक्षा तो नहीं ले रहे तो ऋषि नारद जी भक्तों जिस संत को पूछे कि भक्ति का शोक कैसे दूर किसी ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि सबके मन में यही भय था कि हमारी परीक्षा तो लेने के लिए नहीं आ गए जब देव ऋषि नारद जी को किसी ने उत्तर नहीं दिया तो देव नारद जी कहते कि भगवान हम इस बद्री धाम पर आ गए हैं। हमारा मुख इसलिए उदास है हमारी चिंता का कारण ही ये आप जो चिंता है वो तो रो रहे हैं और जो चिंता का उपाय जानते वो हंस रहे कुमारगण हंसने लगे अरे नारद इतनी सी बात के लिए तुम चिंता करते हो तो इतनी सी बात भगवत हाँ इसका उपाय हमारे पास है क्या तो कुमारगण के है श्रीमद् भागवत की कथा देव ऋषि नारद जी मुस्कुरा करके थे भगवान श्रीमद भागवत कथा को तो हमने अपने पिता से सुना अरे वेद तो हंस श्रीमद भागवत है जब वेद सुना दिया गीता सुना दी अब भागवत से क्या होगा कुमारगण कहते हैं कि नारद श्रीमद् भागवत वेद का हंस है लेकिन श्रीमद् श्रीमद् भागवत महापुराण वेद का पत्ता वेद की शाख नहीं है वेद का फल है अब भक्तों आप विचार करें आम बहुत मीठा होता है आम का पत्ता भी मीठा होता है और आम की लकड़ी भी मीठी होती है आप आप विचार करे दिसंबर में आम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ अरे हमने महाराज जी से सुना था आम भी मीठा होता है आम की लकड़ी भी मीठी होती है आम के पत्ते भी मीठे होते हैं अरे आम नहीं हुआ तो क्या हुआ हम आम के पत्ते और लकड़ी को चबा लेंगे तो वो स्वाद आपको मिलने वाला है कभी भी नहीं मिलने वाला दूध से घी बनता है आप पूड़िया सेक रहे हो घी खत्म हो जावे घी नहीं मिले अब आप विचार करें दूध से घी बनता है आदि पूड़िया हम दूध में सेकने में नहीं सेक सकते गन्ने के रस से चीनी बनती है कुछ मिठाई आदि बना रहे हो चीनी खत्म हो जावे गन्ने का रस घर में हो अरे क्या हुआ चीनी नहीं गन्ने के रस से आदि मिठाई बना ले नहीं बन सकते घी से ही दूध से ही घी और दूध दूध से घी निकलता है गन्ने के रस से चीनी निकलती है लेकिन जो काम चीनी करेगी वो गन्ने का रस नहीं कर सकता और जो काम घी करेगा वो दूध नहीं कर सकता देव ऋषि नारद जी कहते हैं भगवान हम समझ गए अब इस कथा को आप ही कहें तो कुमारगण कहते हैं कि हमारी बात सुनिए आप जहाँ पर खड़े हैं हम जहाँ पर खड़े हैं ये तपोभूमि है ध्यान की भूमि है यहाँ पर ज्ञान नहीं हो सकता यहाँ पर ज्ञान करेंगे जो भी आएगा ज्ञान को सुनने वो ध्यान में लग जाएगा और जब ध्यान में लग जाएगा तो कथा कैसे सुनाई जाएगी इसलिए नीचे उतरे तो नीचे कहाँ बद्री धाम